मोक्ष के कर्म साध्य न होने में युक्ति बताई यदि मोक्ष को कर्म कार्य माना जाएगा तो उसमें कर्म का कार्य जो प्रिय है उसका निषेध संभव नहीं हो पाएगा धर्म कार्य ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो नोप इस वाक्य से बताया गया और यदि कोई ये कहता है कि प्रिय का तो अर्थ होता है वैसे एक सुख उसका मात्र निषेध न प्रिया प्रिय स्पृशत यह श्रुति कर रही है मोक्ष को वैश्विक सुख मोक्ष में नहीं है ये कहने पर भी धर्म कार्यत्व मोक्ष में क्यों नहीं होगा ये जो शंका है इस शंका को बताया गया अशरीरत्म इति चेत कार्य इसका निषेध करते हुए कहा गया कि न न के अवतरण अवतरमे टीकाकार ने लिखा कि आत्मनो देहासंगिक अशरीरत्म निषेध करते समय इस शंका का सिद्धांती का ये अभिप्राय है कि अशरीरत्व का अर्थ होता है देह से असंगता आत्मा की और ये देह के साथ असंगता आगंतुक नहीं है कार्य नहीं है अपितु अनादि है यानी स्वाभाविक है इसलिए उसे पुण्य कर्म विशेष धर्म का कार्य नहीं कहा जा सकता धर्म कार्य अशरीरत्व को मानेंगे तो देह के साथ आत्मा की असंगता को आगंतुक मानने की आपत्ति आएगी इस अभिप्राय से सिद्धांतियों ने कहा कि न स्वाभाविकत्वातो तो जो तस्य में त अर्थ है और ये जो अशरीर शरीरेश् अनावस्थेष्अवस्थित कठवाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अवतरण क्या सीधा अर्थ करते हैं इस वाक्यस्थ इत्यादि पदों का अशरीरम अशरम शरीरेश्नवस्थेष्वस्थित मत्वा धीरो न शोचति ये जो वचन है इस कठ कठवचनस्थ अशरीरम शब्द का अर्थ है स्थूल देह रहित। ये टीकाकार कहते हैं और शरीरम यानी स्थूल देह शून्यम और दे शरीशु का विशेषण है अनवस्थेशु शरीरम में तो एक वचन है और शरीरेशु में बहुवचन है तो शरीर है उपाधिया और आत्मा है उपहित तो उपाधि जो शरीर है ये अनेक होने पर भी जो उपहित आत्मा है वह एक ही है ये भी अशरीरम में एक वचन प्रयोग से श्रुति बता रही है और शरीरेशु में बहुवचन करके बता रही है देह में इन्हें उपाधि में अनेकता है इसलिए शरीर और अनवस्थेशु आन, का अर्थ है अनितेशीकाकार कहते हैं अनित्यु एक नित्य अवस्थितम् तो देह तो अनेक हैं उपाधियां अनित्य हैं और आत्मा एक है और नित्य है और आगे कहते हैं कि महातम विभुमात्म इसमें महांत शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार महांतम यानी व्यापिनम तो व्यापकत्व पृथ्वी की अपेक्षा जल में भी है जल की अपेक्षा तेज में भी है लेकिन ये है पूर्व पूर्व भूतों में उत्तर उत्तर भूतों की अपेक्षा व्यापकत्व सापेक्ष व्यापकत्व ऐसे सापेक्ष व्यापित्व आत्मा में भी होगा इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए महानतम के साथ विभुम एक विशेषण है और इससे बताया जा रहा है निरपेक्ष महत्व को व्यापकत्व को ये कहते हैं टीकाकार आपेक्षिक क्षिक महत्व वारयती इति तो आ, आत्मा में आपेक्षिक महत्ता यानी व्यापकत्व का निराकरण करते हुए विभूम ये विशेषण श्रुति ने दिया है तो ऐसा जो आत्मा है उसे मत्वाधीरो न सोचती अनित्य अनेक शरीरों में एक नित्य अवस्थित जो आत्मा है निरपेक्ष व्यापक उसे मय के रूप में मत्वा यानी अनुभूय धीरो न सोचती उस आत्मा का अनुभव करने वाला शोक से उपलक्षित संसार से रहित हो जाता है असंसारी हो जाता है मुक्त हो जाता है ये कठ वचन बता रहा है तो टीकाकार कहते हैं कि तम आत्मा मतकृद्ञा धीर सन शोकोपलक्ष संसार नाभवती फिर उसको मैं कर्ता भोक्ता हूं जन्म मरणवान हूं ऐसा अनुभव नहीं होता हि कर्तृत्वभोक्तृत्व जन्म मरणादि ही संसार है और उस संसार का अनुभव यहां जैसा आत्मस्वरूप बताया ऐसे आत्मस्वरूप का मैं के रूप में अनुभव करने वाले को नहीं होता दूसरी श्रुति है अप्राणो हमना शुभ्रह इत्यादि मुंडक श्रुति इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार सूक्ष्मेहा भाव श्रुतिम आह इति जो उपाधि त्रय त्रयरहित आत्मस्वरूप है वो है मोक्ष उसी को अशरीर कहा जा रहा है छांदोग्य श्रुति में अशरीरम क्या नाम है न हवय स शरीर सेत प्रिय प्रिय अपहतिरस्ति अशरीरम वसत न प्रिय प्रिय इसमें अशरीर है शरीर त्रय रूप उपाधि आत्मा विमुक्त आत्मस्वरूप यही अशरीरत्व तो है वही मोक्ष है वह धर्म कार्य नहीं हो सकता इसे बताने के लिए पहले अशरीरत्व का अर्थ कर दिया देह असंग देहा संगीत अशरीरत्वम तो देहा सं... हाँ। तो देहा देहासंगीत दिखाना पड़ेगा ना तो देहा संगित्व को बताया जा रहा है तो देहा देहासंगित्व में कठ श्रुति हो गई स्थूल देह के साथ असंगता आत्मा की प्रमाण मुंडक श्रुति सूक्ष्म देह वर्जित आत्मा है देह विनिर्मुक्त है इसे बताने के लिए मुंडक प्रमाण बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं सूक्ष्म देहा भाव श्रुतिम आह अप्राण इति तो अप्राणो यमना शुभ्र ये श्रुति बता रही है कि प्राण तथा मन से रहित है अप्राण इसमें अब प्राण का संसर्ग नहीं है करके ने का अ है वो प्राण रहित और अमना का अर्थ मन रूप उपाधि से रहित प्राण है क्रिया शक्ति और मन है ज्ञान शक्ति तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति क्रिया उभय उपाधि विनिर्मुक्तता आत्मा में बता करके ये कहा जा रहा है कि तदधीन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से भी विनिर्मुक्त आत्मा है तो यही तो पंच प्राण पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन मनशब्दित मन बुद्धि ये सप्तः समूह कही है या उन्नीस तत्वों का समूह कही है ये होता है सूक्ष्म शरीर तो इनमें से प्रधान प्राण और मन का निषेध करके श्रुति इनके अधीन जो बाकी हैं दस उनका भी निषेध कर रही है उनका निषेध करके ये बता रही है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर वर्जित है सूक्ष्म शरीर के साथ भी आत्मा का कोई संग नहीं है अप्राण इसीलिए शुभ्र है यानी शुद्ध है जो रागद्वेशुद्धि है काम क्रोधादि अशुद्धि है वह मन रूपी उपाधिका धर्म है और उस उपाधि से असंग है आत्मतत्व इसलिए आत्मतत्व शुभ्र है ये अप्राणु हमना इसमें ही यह निपात है यस्मात अर्थ में यानी जिस कारण से राग द्वेष काम क्रोधाधि अशुद्धि से युक्त उपाधिवर्जित आत्मतत्व है उस कारण से वह शुभ्र है ऐसा ही का अर्थ निकलेगा थोड़ी टीका है टीका को देखिए प्राण मनसोह क्रिया ज्ञान शक्तियों निषेधात तदधीना कर्म ज्ञानेन्द्रिया निषेधो ही यानी यत अतः शुद्ध इत तो ही यानी जिस कारण से ज्ञान क्रिया क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति रूप प्राण तथा मन का निषेध श्रुति कर रही है इसलिए तद तदधीन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का भी निषेध हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर से भी रहित हुआ कट श्रुति ने कहा स्थूल शरीर से रहित है अतः शुद्ध शुभ्र का अर्थ कर दिया इसलिए वो शुद्ध है और बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है दोनों शरीर वर्जित आत्मा के होने में इसलिए कहते देहोद्वयाभावे श्रुति ही टीका में देहोद्वय स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अभाव में ज्ञापक श्रुति है अभाव की ज्ञापक असंगोही अयम पुरुष तो असंगोही इति यानी ये श्रुति है देहद्वय का अभाव आत्मा में बताने वाली तो इस प्रकार ये जो निर्देह स्वरूप है अज्ञान की तो ये जो कार्य रूप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है यही नहीं है इनके साथ ही आत्मा का कोई संसर्ग नहीं है तो उनका कारण रूप जो अज्ञान है कारण शरीर उससे भी वह विनिर्मुक्त है ये व्यापित वह कार्य ही नहीं है तो कारण के साथ भी उसका कोई संसर्ग नहीं है कारण की तो कल्पना होती है कार्य का दर्शन करके तो अतएव इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में स्वरूप मोक्षस्य अनादि भावत्वे सिद्धे फलित कि निर्देह जो मोक्ष है अशरीर आत्मा ही मोक्ष है अशरीर आत्मा और मोक्ष ये दोनों पर्याय हैं जल और पानी के तरह इसलिए कहा जा रहा है कि अदेह आत्म स्वरूप जो मोक्ष वह अनादि भाव पदार्थ है तो उसके अनादि भावत्व का अभावत्व की सिद्धि होने पर जो फलितार्थ निकला उसे भाष्कर भगवान अतएव अनुष्ठे कर्म इत्यादि से कह रहे हैं है? हा हाँ। तो अनादि सिद्ध होने पर आत्मा के, मोक्ष के अनादि की सिद्धि होने पर ये कहा जा रहा है फलितार्थ अतएव अठेय कर्म फल विलक्षण मोक्षाख्यम इति नि तो अतएव अठेय कर्मफल विलक्षण मोक्षाख्यम अशरीरत्व तो अतएव यानी अशरीर रूप ही मोक्ष होने से ये हुआ कि अनुष्ठेय अनादि भावरूप मोक्ष होने से वो अनादि होने से अकार्य हुआ स्वाभाविक हुआ नित्य हुआ तो अनादि भावात्मक मोक्ष होने से अनुष्ठे जो कर्म है उसका फल मोक्ष को नहीं कहा जा सकता कर्म फल रूप मोक्ष नहीं होगा तो अतएव अनुष्ठे कर्म फल विलक्षण मोक्षाख्यम अशरीरत्वित नित्य होगा इति सिद्धं ये फलितार्थ निकला अब तत्र इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार नित्यत्वेपि तया निपमीतया इति कार्य मोक्षशंक्य द्वेधा विभजते तत्र तंचितेना इति तो नित्यत्वेपि नित्यत्वेपि अतः मोक्षस्य तो भी उसे धर्म का कार्य माना जा। हा? हा? वृत्तिकार कहना चाहते हैं कि मोक्ष नित्य होने पर भी धर्म का कार्य होगा क्यों तो परिणामी होने से ये पूर्व पक्षी कहेंगे वृत्तिकार कहेंगे कि वो परिणामी नित्य है और सिद्धांती बताएंगे कि मोक्ष आत्मस्वरूप है और वह परिणामी नित्य नहीं अपितु कू, कूटस्थ नित्य है आत्मा में कूटस्थ नित्यता को बताने के लिए आत्मा में परिणामी नित्यता मान करके धर्म कार्यत्व की शंका वृत्तिकार के ओर से की जा रही है उसके निराकरण में सिद्धांति कहेंगे कि भले ही कुछ लोगों के यहां परिणामी नित्य पदार्थ भी होते हैं और वे कर्म कार्य हो सकते हैं लेकिन आत्मा परिणामी नित्य नहीं है अपितु कूटस्थ नित्य है इसलिए उसे धर्म कार्य नहीं कहा जा सकता यह समाधान आएगा इसलिए पहले शंका है कि नित्यत्वेपि मोक्षस्य इसके साथ अन्वय करना मोक्षस्य नित्यत्वेपि परिणामी तया धर्म कार्यम वो परिणामी नित्य है मोक्ष ऐसा मानो और परिणामी होने से वह धर्म कार्य होगा इस प्रकार की शंका करके नित्य के दो प्रकार बताए जा रहे हैं नित्य नित्य और नित्य ऐसे तो नित्यम नित्यम द्वेधा तत्र तत्र किंचित तो तत्र किंचित इति तो तदेव इति पिणा न विहन्यते यथा पृथ्वी आदि जगन नित्यत्ववादीना तो कहते हैं तत्र नित्य वस्तुओं में से, में से कुछ नित्य वस्तु ऐसी है परिणामी नित्य तत्र का अर्थ कर दिया टीकाकार ने नित्यवस्तु मध्य तो नित्य पदार्थों में से कुछ नित्य पदार्थ होते हैं परिणामी नित्य परिणामी नित्य किसको कहा जाता है तो कहते परिणामी नित्य वो है जो यीयी तदेव इदम बुद्धि न विहनते तो जो विक्रियमान हो रहा है का मतलब बदल रहा है परिवर्तित हो रहा है तो भी वही यह है ऐसी बुद्धि बनी रहती है यह बदलने पर भी उस पदार्थ के विषय में प्रत्यभिज्ञा एक जैसी होती है उसे कहा जाता है परिणामी नित्य भगीरथ के द्वारा जो जल प्रवाह लाया गया वो तो क्षण क्षण प्रवाही जो जल है वो बदलता जा रहा है लेकिन आज भी वही बुद्धि होती है कि वही गंगा यह है प्रवाह यह है परिणामी नित्य उदाहरण के लिए ठीक भाष्य में पूर्व पक्ष की ओर से यह बताया यथा पृथ्वी आदि तो पृथ्वी कहा जाता है कि ये जो बिल्केश्वर हैं वहां पर सती का देह त्याग होने के बाद में पार्वती के रूप में प्रकट हो गई हिमालय की पुत्री के रूप में और बिल्केश्वर में तपस्या की वहां जल की कोई व्यवस्था नहीं थी तो शिव जी ने एक कुंड बनाया लेकिन आज वो कुंड का कोई रूप नहीं है वहां पर जल की व्यवस्था के लिए एक कुआ जैसा है कृत्रिम मतलब वो सब परिवर्तित हो गया ना लेकिन ये कहा जाता है कि ये तत्व है पृथ्वी जो प्रारंभ में उत्पन्न हुए भूत वो रहेंगे प्रलय तक तो वही यह पृथ्वी है वही यह जल है वही यह तेज है वही आकाश है वही वायु है जो भूतों के विषय में प्रतिति हो रही है जो जगत को नित्य मानते हैं जगत नित्यवादी के अनुसार ये पृथ्वी आदि परिणामी नित्य पदार्थ हैं, बदलते जा रहे हैं लेकिन वही यह पृथ्वी है उधर जाते हैं वृंदावन आदि में तो यही वो भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने लीला की ऐसा ऐसी बुद्धि रहती है ना वही अयोध्या नगरी है जहां भगवान राम ने जन्म लिया लेकिन कितना परिवर्तन हुआ उस स्थितियों में लेकिन माना जाता है कि वही यह है ये है परिणामी नित्य पदार्थ के उदाहरण ये करते हैं कि यथा पृथ्वी आदि अलग पद है पृथ्वी आदि किनके मत में तो कहते हैं जगन नित्यत्ववादी नाम तो जगत नित्यत्ववादी के मत में पृथ्वी आदि ये परिणामी नित्य पदार्थ हैं ऐसा परिणामी नित्य पदार्थ माना जाए मोक्ष को और वह कर्म कार्य होगा धर्म कार्य होगा वृत्तिकार का मानना है उनकी शंका है और उदाहरण बताते हैं यथाच नाम गुणा तो सांख्यों के जो रज तमह गुण है ये भी बदल रहे हैं क्षण क्षण लेकिन बुद्धि रहती कि वही वे रज तमह गुण है करके सर्वे भावा क्षण विपरिणामिन रीते चितिशक्तें के अनुसार सभी पदार्थ क्षण क्षण बदल रहे हैं लेकिन वही यह है ये बुद्धि बनी रहती है प्रत्यभिज्ञा होती है जिन पदार्थों के विषय में परिवर्तित होने पर भी उनका बदला हुआ रूप नहीं मान स्वीकार करते हैं, वही है ऐसा मानते हैं तो ये है परिणामी नित्य पदार्थ ये इसलिए बताया गया नित्य एक परिणामी नित्य कि आत्मा इस प्रकार का मोक्ष अशरीरत्व रूप मोक्ष इस प्रकार का परिणामी नित्य नहीं है ये दिखाने के लिए सिद्धांतिक हैं। और ईदू पार्थिकम इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पहले थोड़ा परिणामी नित्य का अर्थ करते हैं तत्र का तो अर्थ कर दिया नित्य वस्तु मध्य इत्यर्थ परिणामी इति परिणामी नित्यम ये बताया गया कर्मधारय समास का विग्रह परिणामी नित्यम में कर्मधारय समास है उसका ये विग्रह ग्रहवाक्य हैं तद और इसका है टीका में आत्मा तु कूटस्थ निर्म साध्य आत्मा पृथ्वी आदि पृथ्वीतर परिणामी नित्य होगा तो कर्म कार्य हो सकता है लेकिन आत्मा पृथ्वी आदि के तरह परिणामी नित्य नहीं है अपितु कूटस्थ नित्य है आत्मा यानी मोक्ष अशरीरत्व ये कूटस्थ नित्य है इसे कहा जा रहा है कि ईदंतु पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम यो सर्वव्यापी सर्वविक्रिया नित्य तो सर्व्याक्रियाारहित न्यतृप्त निरवय स्वयंज्योतिस्वभावेसुण मोक्षका मोक्षक पराम तो इदम यानी अशरीरत्व पारमार्थिकम ये पारमार्थिक है परिणामी नहीं है इसलिए कूटस्थनित्य नित्य है निर्विकार नित्य है निरपेक्ष नित्य है परिणामी नित्य के विषय में टीकाकार कहते हैं कि परिणामिनो नित्यत्व प्रत्यभिज्ञा कल्पित मिथ्यव जो परिणामी नित्य का नित्यत्व तो है वह तो प्रत्यभिज्ञा से कल्पित होने के कारण मिथ्या है वास्तविक नहीं है परिणामी नित्यत्व तो। लेकिन जो कूटस्थ है मोक्ष उसका नित्यत्व तो पारमार्थिक है कहते हैं कि कूटस्थस्य से तु नाशकाभाव नित्यत्व पारमार्थिकम्। जो कूटस्थ है उसका कोई विनाशक नहीं होता नष्ट करने वाला नहीं है उसके नाश का कोई कारण नहीं है इसलिए उसका नित्यत्व है पारमार्थिक निर्विकार वस्तु का योमवत इसका उत्तरण है टीका में कूटस तत्व परिस्पंदा भाव आह परिस्पंद क्रिया तो परिस्पंद रहित है यानी नहीं है सक्रिय होगी तो परिणामी होगी क्रिया ही परिणाम हो जाएगा उसका इसलिए उसमें परिसन्दात्मक परिणाम का अभाव दिखाने के लिए योमवत ये विशेषण है योमवत सर्वव्यापी तो कूटस्थत्व सिद्ध्यर्थम परिस्पन्दा भावम आह यौमत सर्वव्यापी तो यौम में आकाश में जैसे परिस्पंद नहीं है चलन रूप क्रिया नहीं है अक्रिय है निष्क्रिय है आकाश देशतः अपरिछिन्न होने से उसमें परिस्पंद नहीं होगा जो देशतः अपरिचिन्न है वह परिस्पंद वर्जित होता है चलन वर्जित होता है कहीं हो कहीं ना हो तो परिस्पंद की चलन की आवश्यकता है जहां है वहां से जहां नहीं है वहां जा सकता है चलन क्रिया के माध्यम से परिस्पंद से लेकिन ऐसा आकाश के तरह आत्मा व्यापक होने के कारण सब जगह है देशतः अपरिचिन्न है इसलिए परिस्पंद वर्जित है तो यौमवत सर्वव्यापी और सर्व क्रिया रहीतम इसका अवतरण है कि परिणामी परिणाम भावम आह तो क्रियारूप परिणाम भी उसमें नहीं है ये आह सर्व विक्रिया एने विकार सर्व विकार विक्रिया के विकार हो। और नित्य नितृप का उत्तरण है फल फलपेक्षि न फलार्थापि क्रिया नित्य फलार्थिकृप तो जो मोक्षाख्य अशरीरत्व है यानी निरूपाधिक आत्मस्वरूप है मोक्ष कहो अशरीरत्व कहो निरूपाधिक आत्मस्वरूप कहो इसमें कोई फलाकांक्षा नहीं है वो स्वयं मोक्ष स्वरूप होने से जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष दात्मक होने से उसे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है तो मोक्ष से निकृष्ट जो फल है अभ्युद संसार अंतपाति उसकी तो आकांक्षा रहेगी ही नहीं इसलिए सर्व फलाकांक्षा वर्जित होने से वो नित्य तृप्त है ये बताया जा रहा है कि फल अनपेक्षित्वात तो न फलार्थापि क्रिया इसलिए किसी फल विशेष का संपादन करने के लिए उसकी साधनभूत क्रिया का अनुष्ठान करने की उसे जरूरत नहीं है नित्य तृप्त है इससे बताया गया नित्य तृप्त का अर्थ है नित्य तृप्तिमान तो तृप्ति क्या चीज है तो तृप्ति का अर्थ करते हैं तृप्ति अनपेक्ष तृप्ति है अपेक्षा राहित्य निरीक्षता निष्कामता ये तृप्ति है तृप्ति का ही और भी अर्थ करते हैं विशोकम सुखम वा। शोक राहित्य तृप्ति है सुख तृप्ति तीन अर्... अर्थ हुए हैं, चाहे कहो, विशोग को तृप्ति कहो सुख को तृप्ति कहो सुख स्वरूप ये भूमा तत् सुखम व आत्मवस्तु जो है सुख स्वरूप है सुख निरवयम का अर्थ करते हैं निरवयवत्वात न क्रिया आत्मा निरवय होने से मित्य तृप्त होने से भी क्रिया की जरूरत नहीं है और अवयव रहित होने से भी जितनी भी सक्रिय वस्तु होती है वह सवयव होती है आत्मा निरवय होने से क्रिया रहित होगा किसी भी निरवय वस्तु में क्रिया नहीं देखी गई इसलिए आत्मा में भी क्रिया नहीं होगी तो निरवयत्वा न क्रिया तस्यो भानार्थम अपि न क्रिया वो तो कहा ज्ञान के लिए ज्ञानुकूल क्रिया आत्मा में होगी तो कहते हैं ज्ञान के लिए भी आत्मा को क्रिया करने की जरूरत नहीं है वह ज्ञान स्वरूप है हाँ। चेतन है ज्ञान स्वरूप है इसलिए उसे स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान के लिए भी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है तो तस्व भान्थम अपनी न क्रिया स्वयं ज्योतिषवात इसलिए स्वयं ज्योतिष स्वभाव भाष्य में कहा गया टीका में एक वाक्य है कि अतः कूटस्थत्वात न कर्म साध्यो मोक्ष उतम तो इस प्रकार आत्मस्वरूप मोक्ष कूटस्थ नित्य होने से कर्म साध्य नहीं होगा ऊटस्थवा कर्मसाध्यो मोक्ष ये काल नोपते इस वाक्य का उत्तरण है टीका में कर्म तत्कार संघिक्वाच तथा इत्याह तथा शब्द का अर्थ है कर्म साध्य नहीं है न कर्म साध्य मोक्ष मोक्ष तथा है का मतलब कर्म साध्य नहीं है क्यों तो कर्म तत्कार्य असंग चब्द है कूटस्थत्व जो पहले एक हेतु बताया गया था उसका समुच्चायक तो कूटस्थ हेतु से जैसे मोक्ष में कर्मा सिद्ध हुआ ऐसे कर्म तत्कार्य से भी कर्मा सिद्ध तत्कारिवेत्ता मोक्ष में इस अभिप्राय से लिखते हैं यत्र यमाधर्मो सहकार्य कालत्र नोपते द्विवचन है उपते वर्त, धर्माधर्मो करता है ना तो यत्र यने अशरीर अशरीरत्वे मोक्षे अशरीरत्व जो मोक्ष है आत्मस्वरूप जो मोक्ष है उस मोक्ष में कार्यण सह तो कार्य है धर्म का धर्म का कार्य है सुख दुख तो सुख दुखात्मक अपने कार्य के साथ धर्म न उपावर्ते नहीं रहते हैं स्थित नहीं है और तीनों समय अतीत में भी कभी नहीं थे धर्म। वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेंगे धर्मा धर्माधर्म तथा उनके फल से असंश्लिष्ट आत्मस्वरूप है इसलिए भगवान गीता में कहते हैं नमाम कर्माणी लिम्पंती मुझे कर्म का लेप नहीं होता स्पर्श नहीं होता मेरी उपाधि के द्वारा तत्त अवतार में होने वाले जो भी कर्म हैं, उनका संसर्ग मेरे स्वरूप से होता ही नहीं है क्यों तो कहते हैं न मे कर्म फल कर्मफल की स्प्रिया आसक्ति मेरे में नहीं है कर्म शक्ति पूर्वक कर्म करने वाले जीवात्मा को ही कर्म का लेप होता है का मतलब वे अपना फल भुगवाने के लिए जन्म के आरंभ बनते हैं यही लिपायमान होना है कर्म का इस प्रकार कर्म का लेप जो भगवान में नहीं है ऐसा जीव में भी नहीं हो सकता भगवान के तरह जीव भी कर्म कर्मफलाशक्ति से रहित हो जा कर्मफल विषयनी स्प्रीहा उसमें न हो जीवन मुक्त में कर्म फल जो संसार हैं तदंतपाती कोई भी स्प्रीहा यानी इच्छा नहीं होती है इसलिए ज्ञानी के उपाधि से होने वाले क्रियमान कर्मों का लेप ज्ञानी को नहीं होता क्योंकि ज्ञानी भी भगवान के तरह ही निष्प्रह होते हैं जैसे भगवान निष्प्रिय है ऐसे ज्ञानी भी निष्प्रह होते हैं तो यमाधर्म सहकार्य कालत्र नोपा वर्ते इसमें का अवतरण है टीका में कि काल इति कालत्रयंच इति योग्यतया संबंधनीय तो आत्मा काल से अनवच्छिन्न होने से काल से अवचिन्न जो धर्माधर्म है और उसका फल है वह काल से अनवच्छिन्न आत्मा को लिपायमान नहीं होगा संश्लेष्ट नहीं होगा उसका तो भाष्य में आगे वाक्य है एक तद एत अरत्म अशरीरत्व मोक्षाख्यम तो ये मोक्षाख्य जो अशरीरत्व है तद ये है का मतलब कूटस्थनित्य नित्य है कूटस्थ नित्य होने से धर्म कार्य उसे नहीं कहा जा सकता वहां से तत्र किंचित परिणामी नित्य से लेकर के यमाधर्मो सहकार्य कालत्र नोपावर्ते यहां तक के ग्रंथ से जो दो प्रकार के नित्य पदार्थ बताए गए उनमें से मोक्षाख्य अशरीरत्व किस प्रकार का नित्य है तो कूटस्थ नित्य है। परिणामी नित्य, है परिणामी नित्य नहीं है परिणामी नित्य न होने से कूटस्थ नित्य होने से इसे धर्म कार्य नहीं कहा जा सकता ये बताया गया इसी के लिए दो प्रकार का उनित्य पदार्थ का वर्णन हुआ अब धर्माधर्म का संबंध आत्मा के साथ तीनों कालों में नहीं होगा इसकी ज्ञापक श्रुति बताई जा रही है कठ श्रुति अन्यत्र इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में धर्मादि अनवच्छेदे मानम आह अन्यत्री और टीका में भी चार पांच पंक्तियां आ रही है भाष्य में भी दो तीन पंक्ति है तब जाकर के पूरा होगा इसलिए इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे ओम पूर्ण मदह